करो चा पंगु लघयते यम वे परमाध गर्था दिवसृत बाग प्रतिपत जगह पितर वंदे पार्वती परमेश्वर विष्णु गुर्विष्णु गुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्म श्री गुरदे ब्रमाद सुमनसर्वापक्रे बदले लक्ष्मी च बक्षस ये हृदय सन्दी तमृ सिंधु मह भजे सिंधु विग्रहा यनाफुरा तारालायक स्मिती आनरत्न चषक उदत्तल बिधति रनघटस्थभना ध्यापि उल्लंघ्य सिंधो सलि सलील योकबल जनकात्म आदय ते नई वाका जलिरां नमः परमहं श्री परमहंसा स्वाति चरण कमलचिन मकृंधा भक्तजनमाना श्रीरामचंद्रा श्रीराम जय राम जय जय राम, जय जय राम। जीरा पूज्य पाद स्वामी श्री विष्णु माता गायत्री की सियावर रामचंद्र भगवान की, की, राम भगवान की हर हर महा मंच पर विराजमान अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ के संपोषण में तत्पर हमारे अत्यंत आत्मीय डॉक्टर गुण प्रकाश चैतन्य जी महाराज वेद वेदांत के प्रति आत्मीय भाव रखने वाले श्रद्धा भाव रखने वाले हमारे आचार्य वृंद धर्मानुरागी सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं कल प्रसंग चल रहा था भगवान राम में और लक्ष्मण जी महाराज में बहुत अनन्न्य भाव है दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते है इस बात को सारी दुनिया जानती है परंतु भरत में और राम में कौन सा भाव है इस बात को दुनिया नहीं जान पाई राम जी के मन में बहुत उत्सुकता रहती है कि किसी भी तरह से दुनिया की समझ में आ जाए कि भरत का भाव भी अत्यंत दुरंत है राम जी चाहते हैं कि दुनिया समझ जाए केवल लक्ष्मण को प्रेम नहीं करता भरत भी प्रेम करता है परंतु कैसे बने संयोग अवसर भी बहुत कम आते हैं जीवन में अयोध्या के लोग भरतलाल को जितना प्रेम करते हैं उससे अधिक प्रेम भरतलाल के नाना पक्ष के लोग मामा पक्ष के लोग बहुत प्रेम करते हैं इसलिए जब भी कभी मौका लगता है भरत और शत्रुघ्न दोनों को ननिहाल जाना पड़ता है नाना के घर रहना पड़ता है इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि क्यों नाना के यहाँ बहुत रहना पड़ता है धीरे धीरे चारों कुमार बढ़ रहे थे भगवान राम अपने मित्र मंडल के साथ भाइयों के साथ क्रीड़ा करने मृिया खेलने के लिए वन में जाते हैं कभी कभी घर के बाहर मैदान में खेलते हैं एक दिन का प्रसंग है दशरथ जी महाराज भोजन करने के लिए मध्यान्ह में अपने आसन पर विराजमान हो गए दशरथ जी महाराज के मन में एक भाव रहता है कि किसी भी प्रकार से मैं राम को खिला के खाऊ और जिससे आपको प्रेम हो जाता है आप चाहते हैं कि उनको देकर करके अपने जीवन में इस वस्तु का प्रयोग करूं देना ना तो दिखा जरूर हो आपको जिससे प्रेम होता है आपके मन में निश्चित रूप से भाव आता है कि मैं देखकर प्रयोग करूं और दे ना पाऊं तो दिखा जरूर कभी कोई कविता लिखता है तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी लोगों को आसपास सुना डालू कुछ तो सुन ले बाबा तुलसीदास ने लिखा है भगवान के भक्त का लक्षण क्या है बोले जो तुमको निवेदित करके भोजन करे वो तुम्हारा भक्त है हम है कि नहीं ये पता नहीं है परंतु लक्षण कहता है हमारा हमारा जो हम माप सकते हैं अपने आप को पहचान सकते हैं मनो एक बात समझे दर्पण क्या करता है दर्पण क्या करता है सीसा दर्पण दो काम करता है हमारे चेहरे में कोई कमी है तो बताता है कि देखो इसे हटाओ तो एक तो दोस्त का, कोई दाग का उद्बोधन करता है सिखा देता है बता देता है ज्ञान करा देता है गड़बड़ है ठीक गड़ करो दूसरा एक काम कोई गड़बड़ तो नहीं है परंतु तो श्रृंगार करने का मन है तब भी दर्पण चाहिए दोषों का अपनोदन करता है और सौंदर्य में अभिवृद्धि करने में सहायक बन जाता है दर्पण के दो काम है कोई दाग लग गया है कोई गड़बड़ है हमारे बाल ठीक नहीं है हमारा चंदन ठीक नहीं है तो हम ठीक कर लेते हैं श्रृंगार में सहायक है और किसी कोई दाग लग गया उसके मिटाने में सहायक है ये रामचरित मानस है रामायण है भागवत है भगवत गीता है सत्संग है महापुरुषों का सामीप्य है ये भी दर्पण है जैसे वो दर्पण चेहरे की सुंदरता के बढ़ाने में सहयोगी होता है ये भगवत कथाएं ये महापुरुषों का संग हमारे मन की सुंदरता की वृद्धि में सहायक होता है आप किसी चरित्र को सुन रहे हैं तो केवल कथानक मान करके मत सुनना केवल कहानी मान करके मत सुनना महाराज ने बहुत अच्छे ढंग से कहा यह भी इससे भी भला नहीं होना है रामायण की कथा का एक उपदेश एक एक वाक्य में यदि पूरा सार कहें तो क्या कहा बोले रामादिपत वर्तितव्यम ने रावणाधिपत किसी ने पूछा महाराज रामायण का एक लाइन में कोई उत्तर दीजिए बोले भैया कोई खास बात नहीं है रावण के जैसा आचरण मत करो राम के जैसा आचरण करो हो गया उत्तर यही तो रामायण सिखाएगी बोले हम तो रावण नहीं है हम राम भी नहीं है दुनिया में दूसरा राम हो नहीं सकता तो दूसरा राबड़ भी नहीं हो सकता कभी जीवन के किसी चौराहे पर जब कभी ऐसा अवसर और हमको लग रहा है घर का माहौल ऐसा है कहीं हम सुमित्रा का पार्ट अदा कर सकते हैं कहीं कौशल्या बने बैठे हैं, कहीं एक बनना पड़ गया है और कहीं दुर्भाग्य से हमारी स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि लोग हमको मंथरा मान बैठे हैं कहीं हम सुक बन गए हैं कहीं हम आ, मंदोदरी बन बैठे हैं कहीं कुंभकर्ण है कहीं विभीषण है कहीं हनुमान है माने अपनी अपनी अवस्था अपनी भूमिका का का का अवस्था स्थिति सही बोध कराती आती है ये कथा है हम रावण के जैसा आचरण ना करें हम कुंभकर्ण के जैसा आचरण ना करें हम हम मेघनाद के जैसा आचरण ना करें हम सुपण खा के मंथ मन, के जैसा आचरण न करें यदि हम स्त्री हैं और हमारे पति कभी संघर्ष के दौर से गुजर रहा है तो हमको वहां सीता की तरह से साथ खड़े हो जाना चाहिए रामायण सिखा देगी। दो भाई आपस में कोई झगड़ा कर रहे हैं वो जमीन का विवाद हो चाहे धन का विवाद हो दुनिया का कोई न्यायालय दो भाइयों का समाधान नहीं कर पाएगा दुनिया की कोई दुनिया का कोई संविधान दुनिया की कोई न्याय व्यवस्था दोनों भाइयों के सौहार्द को जीवित नहीं कर पाएगी हाँ दोनों के प्रेम को खत्म जरूर कर देगी यदि दो भाइयों का समाधान होना है तुम चाहते हो कि हम दो भाई विवाद करते हैं हमारा केस चले तो रामचरितमानस रामायण की कोर्ट में अपना केस चलाना हमारे जीवन में एक घटना ऐसी घटी दो भाई आपस में जमीन को लेकर के झगड़ा करने लगे दोनों भाई हमसे थोड़ा थोड़ा परिचित थे उनके माता पिता अधिक परिचित थे तो पहले बड़ा वाला आया उसने अपनी व्यथा अपने ढंग से कही फिर छोटा आया उसने अपनी व्यथा अपने ढंग से कही और हमको लगा दोनों अपनी अपनी जगह पर थोड़े थोड़े गड़बड़े सब अपने नजरिया से देखते हैं अपने एंगल से देखते हैं उसको लगता है सामने वाले में सारे दोष हैं और महाराज जी जो आप कहेंगे हम वही करेंगे तो हमने कहा भाई हमको सब अनुभव नहीं है परंतु मैं बहुत अच्छी जगह तुमको भेज सकता हूं जहां से तुमको सही निर्णय मिलेगा हमने बड़े वाले को कहा रात्रि को सोने से पहले रामचरित मानस को अपने सर के पास रखना रामायण को अपने सर के पास रखना तुम बड़े हो तो राम से पूछना कि मुझको क्या करना चाहिए मेरा छोटे भाई के साथ में विवाद चल रहा छोटे को कहा भैया रात को रामायण पास में रख के सोना और तुम छोटे हो तो भरत लाल से पूछना कि मेरा बड़े भाई के साथ में झगड़ा चल रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए मैं सत्य बताऊ पूरी दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान रामायण के पास में ना हो दुनिया का कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका उत्तर रामायण के पास में ना हो एक भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे हम उन हिंदुओं की बात नहीं कर रहे जो राम और कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं हम पूरी दुनिया की बात करते हैं पूरी दुनिया के लोगों की कोई समस्या ऐसी नहीं कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका उत्तर रामायण के पास नहीं होगा मेरी बात से सहमत है आप अंग्रेज लोग तो राम को मानते ही नहीं है तो उनके उत्तर रामायण कैसे देगी मुसलमान तो रामायण को मानते नहीं है उनका उत्तर ये जर्मन के लोग जर्मनी चीनी जापानी ये, ये लोग तो नहीं मानते रामायण को तो उत्तर कैसे देगी बावजूद हम दावे के साथ में कहते हैं कि दुनिया का कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसका समाधान रामायण न कर सके देखो दुनिया की भाषा कुछ अलग हो सकती है दुनिया के लोगों की। दुनिया के लोगों के जीने का ढंग अलग हो सकता है दुनिया के लोगों का व्यवहार अलग हो सकता है दुनिया के लोगों का भोजन अलग हो सकता है दुनिया के लोगों के घर अलग और देश अलग हो सकते हैं संस्कार और संस्कृतियां अलग हो सकती हैं, परंतु एक निवेदन के साथ मैं प्रश्न करूं यहां का कुत्ता भोक्ता होगा तो क्या इंग्लैंड का कुत्ता नहीं भोंकता होगा यहां की कोयल कु कू करती होगी तो क्या वहां की कोयल कु कू नहीं करती होगी जब अंदर दुख का जब अंदर अपने अंदर हृदय में दुख की आग जलने लगती है तो क्या होता है आंसू निकलता है जब वहां के आदमी को दुख होता होगा तो क्या रोता नहीं होगा? यहां के आदमी को खुशी होती है तो खिल खिलाता है हंसता है वहां के आदमी को खुशी होती होगी अच्छा होता होगा हो, तो वहां का आदमी नहीं हंसता होगा क्या अरे यहां के दुनिया के किसी भी देश में व्यक्ति रहता हो उसकी भाषा चाहे जो हो क्रोध का उद्वेग आने पर यहां का व्यक्ति भी चिड़चिड़ाता है और वहां का भी चिड़चिड़ाता होगा काम का उद्वेग सारी दुनिया के प्राणियों का एक क्रोध का उद्वेग सारी सारी दुनिया के प्राणियों का एक लोभ मोह मद और मात्सर्य दुख होगा तो यहां का आदमी भी आंसू गिराएगा और वहां का आदमी भी आंसू गिराता है सुख होगा तो यहां का आदमी भी हंसता है वहां का आदमी भी हंसता है रामचरित मानस संसार के पटल पर बैठ करके शरीर के स्तर पर नहीं संसार के मन के स्तर पर बैठ करके समाधान करते हैं <osphat> <Spanish> हमने उन दोनों भाइयों को कहा आप पहले ये बात पूरी कर दें तो क्या उत्तर दे सकती हैं ना रामायण रामायण ने कहा बोले सबसे बड़ा धर्म क्या है बोले धर्म न दूसर सत्य समाना अब इस इस इस बात को सारी दुनिया में कहीं घटाइए सत्य से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है चोर भले ही दूसरे लोगों से झूठ बोलेगा और बेईमान आदमी भले ही दुनिया से झूठ बोले पर चाहता है कि मेरे साथ में हर आदमी सच्चाई का व्यवहार करे आस्तिक हो नास्तिक हो यहां का हो वहां का हो कोई चाहे जो हो सत्य के सब लोग अपेक्षा करते हैं कि सत्य का आदर हो सत्य का व्यवहार हो हम करें ना करें पर हमारे साथ हो उन दोनों भाइयों में भी बात रहा था रात्रि को कहा कि दोनों रामायण को रख करके छोटे वाला भरत से पूछ ले और बड़े वाला से ले क्या करना चाहिए। अगले दिन दोनों के आ गए। पहले छोटा वाला आया बोले महाराज जी उत्तर मिल गया है जो बड़ा भैया करेगा मुझे मंजूर है चाहे कुछ करे मुझे मंजूर है कुछ नहीं अब मैं अब मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा अब केस नहीं लड़ना है और झगड़ा कितना आधा फुट जमीन पर था खेत को इधर से उधर बांटना था आधा आधा फुट का झंझट था छोटे वाले ने कहा कि मुझको उत्तर मिल गया है बड़ा भैया जो निर्णय करेगा मुझको स्वीकार है यदि वो सारी जमीन लेगा तब भी मैं खुश हूं और बड़े ने कहा भगवान मुझको मेरी भूल का पता चल गया छोटा भैया जिसमें राजी हो मुझे वो मंजूर है मैं कहीं कोर्ट में नहीं जाऊंगा कहीं विवाद नहीं करूंगा कहीं पंचायत नहीं बिठाऊंगा त्रेता में भी झगड़ा हुआ द्वापर में भी झगड़ा हुआ आज भी झगड़ा हो रहा है पर त्रेता का झगड़ा बोले सिंहासन का झगड़ा द्वापर का झगड़ा बोले सिंहासन का झगड़ा और आज का झगड़ा बोले किसी बात का झगड़ा ही बिना मतलब का झगड़ा दो तो भाई झगड़े भरत और राम दोनों के दोनों लड़ रहे हैं राम जी और भरत में दोनों में विवाद है दोनों में संघर्ष है दोनों में झगड़ा है किस बात क्या बोले भैया ये सिंहासन तुम्हारा है वो कहते हैं भैया तुम्हारा है भरत कहते हैं ये सिंहासन आपका है और राम जी कहते हैं भैया ये सिंहासन आपका है क्योंकि पिताजी आपको दे करके गए हैं भरत कहते हैं नहीं भैया ये सिंहासन आपका है क्योंकि सूर्य वंश की परंपरा है जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही राजा होता है